एवं आनंदमय स्वरूप प्रदर्श्य तस्व प्रबोध काले विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्ध है तम सुखानुभव उपादय जो स्मरण करता है विज्ञानमय सुचित्व नहीं रहता है तो अनुभव करने वाले कोई अन्य स्मरण करने वाले अन्य कैसे होगा जो स्मरण करता है विज्ञानमय उसको तो अनुभव करना चाहिए तो आनंदमय स्वरूप दिखाया वो तो आनंदमय स्वरूप ही प्रबोध जागृत अवस्था में विज्ञान रूप से स्मरण करता होता है विज्ञान में विज्ञानमय रूप होकर सुखानुभव उत्पादित है तदानी सुच अवस्था में सुखानुभव का प्रतिपादन करते मुखो यनंद आनंद अंतर मयो ब्रह्म सुखम तथा जिबिंबयुक्ता रज्ञानोत्पन्न वृत्ति युख आनंदमे तदा अज्ञान उत्पन्न का करता है आनंदमय अंतर्मुख आनंदमय तथा सुशुत अवस्था में चिद बिंब युक्ता अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी अज्ञान से उत्पन्न है सुखाद विषय का वृत्ति अज्ञान का परिणाम उसमें चिद बिंब चैतन्य का प्रतिम्ब है आनंद रूप ब्रह्म का बिंब बदल युक्त है अज्ञान की वृत्ति है सुखाकार वृत्ति अज्ञान का परिणाम उसमें तो चिद रूप आनंद रूप प्रतिबिंब है प्रतिबिंब युक्त तो अज्ञान उत्पन्न वृत्तियों के द्वारा आनंदमय अंतर्मुख आनंदमय तदा ब्रह्म सुखम भोंगते सुस्ती अवस्था में ब्रह्मनंद को भोग करता है आनंदमय सुख प्रतिबिंब सहिता अंतर्मुख अध्यय वृत्ति जनित संस्कार सहिता अज्ञान उपाधि को यह आनंदमय हो आनंदमय का अज्ञान उपाधि अज्ञान कैसा है सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख दिवति जनित संस्कार जब सुख दुख सुख होता है अंतर्मुखी अंत का परिणाम है उसमें सुख ब्रह्म रूप सुख का प्रतिबिंब होता है जागृत काल में स्वप्न काल में सुख अनुभव होता है और सुख रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख बुद्धिवृत्ति है जागृत काल में सुख होता है बुद्धि तो तो की वृत्ति हुई अंतर्मुख सुख प्रति स्वच्छ अंत ये बुद्धि वृत्ति जनित संस्कार बुद्धि वृत्ति नष्ट हो जाने पर वृत्ति का संस्कार रहता है जागृत काल में तो प्रियमोद प्रमोद वृत्ति होती है और वृत्ति का नाश हो जाता है सुख प्रतिबंब विशिष्ट मंत्रकण वृत्ति जागृत काल में है तो प्रियमोद प्रमोद वृत्ति है वृत्ति के नाश अनुपुर वृत्ति जनित संस्कार रहता है संस्कार अज्ञान में रहेगा अंतकर्ण लीन होता है ज्ञान में तो वृत्ति अज्ञान में होने वाले संस्कार भी अज्ञान मिलीन होगे, बुद्धि में संस्कार है ज्ञान में मिलीन होगे, तो संस्कार सहित जो ज्ञान अंतकर्ण बुद्धि वृत्ति जनित संस्कार संस्कार सहित अज्ञान उपाधि व्यस्त आनंद में एक उपाध्य अज्ञान है प्रमोद वृत्ति विशिष्ट कहा गया वृत्ति विशिष्ट कहते प्रिय मद प्रमोदय केवल नहीं वृत्मोदाधि प्रिय मोद प्रमोद नहीं सुस्वी अवस्था में पहले जागृत अवस्था में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति हुई थी वृत्ति के नाश होने पर वृत्तिजन्य संस्कार रहता है और संस्कार सहित अज्ञान ही उपाधि जिसका आनंदमय का ब्रह्म सुखम भूंग ब्रह्म सुख स्वरूप स्वरूप ही सुखम चिदाभास सहिता भी अज्ञान अज्ञानाद उत्पन्ना भी वृत्ति भी चिदबिम्बय चिदा चिदाभास, अज्ञान से उत्पन्न सुखादि गोचर वृत्ति जैसे जागृत काल में घटाभि घटाकार वृत्ति होती घटाकार वृत्ति में चिदाभ रहता है चिदाभास विषि घटाकार वृत्ति को ज्ञान कहते हैं अब सुख जागृत कारण सुखाकार सुखा वृत्ति होती है आनंद रूप ब्रह्म प्रतिबिंब विशिष्ट सुखाकार वृत्ति को सुख स्वरूप कहते हैं इसी प्रकार सुखादि गोचर वृत्ति सुखादि को विषय करने वाले वृत्ति है अज्ञान वृत्ति जिस वृत्ति में चिदावास है चिदावास सहिता भी अज्ञान से उत्पन्न सुखादिगोचर वृत्तियों के द्वारा आनंदमय सुख स्वरूप को अनुभव करता है सत्य परिणाम विशेष ही वो वृत्ति क्या है सत गुण का परिणाम ज्ञान का परिणाम है सत्य परिणाम विशेष परिणाम तो विभिन्न प्रकार है ये विशेष सुख सुखादि गोचर परिणाम से, से सुख का अनुभव करता है अनुभव होती जागरण इव इधानी सुखम अनुभवामी तो अभिमान कुतूँ न से जागरण काल में जब सुख होता है इसे अनुभव होता है कि इधानी सुखम अनुभवी होता है जैसे जागरण में इधानी सुख इस अभिमान होता है ऐसे स्वप्न में अवस्था में क्या नहीं होता है कुतो न से आदम अनुभव होता है समय होना चाहिए इधानी सुखम अनुभवी ऐसा शंका करके उत्तर तो देते हैं अविद्या वृत्ति नाम बुद्धि वृत्तिवत्त स्पष्ट तो अभाद इस अभिचार अविद्या का जो अविद्या का जो परिणाम वृत्ति है बुद्धि परिणाम वृत्ति के समान स्पष्ट नहीं है स्पष्ट नहीं होने से ऐसे अभिमान नहीं होता है अज्ञान वृत सूक्षमा सूक्ष्म विस्पष्टा बुद्धिवृत्त बुद्धिवृत्त वेदात सिद्धांत सिंह पारक प्रवदी सूक्षा बुद्धिवृत्तयः पारगा अज्ञान है अज्ञान की है, है। स्पष्ट नहीं है ही वेदांत सिद्धांत पार प्रबदं वेदांत सिद्धांत पारं गतवंत पार को जानने वाले पार पहुँचने वाले ये कहते कि बुद्धिवृत्ति स्पष्ट इसलिए बुद्धि वृत्ति सुख होने आरोप अभिमान होता है अज्ञान वृत्ति सुख्म होने ऐसी ऐसा नहीं होता है ईदम कुत अवगतम इस अर्था ये वेदांत सिद्धांत के पार कहते है तो आनंद में सुश्रुति अवस्था में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है और अविद्या वृत्ति से तो में क्या प्रमाण है आनंदमयो ब्रह्मानंदम सूक्षा अविद्या वृत्ति भीर, भीर भूखते ये कहा गया सूक्ष्म है अविद्या के परिणामम वृत्ति सुखादि विषय उसके द्वारा ब्रह्मानंद को आनंदमय भोग करता इसमें किम प्रमाण इत उ देते हैं मांडूक्यता श्रुतिदिस्फुटमे आनंदमय भोक्तृत्व आनंदमय भोक्तृत्व ब्रह्मनंदे चोग्यता ब्रह्मेता एकुूक्यतापनीति अतिस्फुटम यजुकाज आनंदमय ब्रह्मनंदोकर्तासुच्छांदूकोपनिषद में उतरतापनीपनिषद्रुतिषु एक अतिटम स्पष्ट आनंदमेय से भक्ति आनंदमेय भक्तिव भोक्ता है आनंदमय भक्तृत्व किसमें रहेगा mm -hmm. आनंद में आनंद आनंदमय है भोक्ता है भक्तित्व किसमें रहेगा आनंदमय से भक्तृत्व आनंदमय भक्तृत्व और भोग्यो क्या है ब्रह्मानंद तो भोग्यता कहाँ रहेगी भुक्य। ब्रह्मानंद भोग्य है तो भोग्यता उसमें रहेगी आनंदमय भक्तृत्व ब्रह्मानंद चो्यता तो आनंदमय ब्रह्मानंद का भोग अनुभव करता है ये तरदार सम ये तिस्फीटम या पुटा ये अति स्फुट एतद क्या है आनंद में ब्रह्मा में तो, भोग्यता ये श्रुति में स्पष्ट कहा गया इधान सशक्त स्थान एक प्रज्ञान घन आनंद, आनंद मे ही आनंद भुगत मुख ये मांडु क्या श्रुतिगत वक्यम अर्थात पठती ये वाक्य मांडू को पुनः प्रज्ञान प्रज्ञान का ज्ञान का घन है आनंदमय विज्ञान है बुद्धि उसका घन हो जाता है आनंदमय पहले कहा था आनंदमय प्रज्ञान घन और लीन हो जाता है आनंदमय में आनंद भूख आनंदम भूकते आनंद भूख आनंदमयी आनंद, आनंद भू करता है चेतो मुख चेत मुखम येत चैतन्य प्रचुर वृत्ति चिदाभासिष्ट मुख मुखद्वार आनंद भू कर्म गलीक्य को अर्थ से पढ़ते हैं ये भूत सुस्थ ज्ञान गणता गणता आनंदमय आनंद आनंदमय आनंद भुक्षे तो मय वृत्ति मै आनंद, मया आनंद। एक ही एकीभूत सुश्रुतस्थ प्रज्ञान घनता में स्थित सुश्रुतस्थ सुश्रुत अभिमानी जीव एक ही एकीभूत उपाधि एक होता आनंद आनंदमय रूप हो गया हो सौली गय। प्रज्ञान घनता प्रज्ञान घन प्राप्त हुआ आनंदमय आनंद चेतोमय आनंद, वृत्ति आनंदभुख चेतोमय वृत्ति चैतन्येत चैतन्य प्रतिबितिदावास विचिट मृत्यु के द्वारा आनंद भोग करता है आनंद भुख आनंद आनंदुख आनंदमय तत्वस्थ कौनी आनंद सुश्रुति में स्थित सुश्रुति अभिमान सुखम हम अफ साफ समझ अभिमान करता जीव आनंदमय का आनंद प्रचुर आनंद अदिक आनंद भूख आनंदम भुगत आनंद, ही आनंद वो आनंद क्या है सामान्य विषय आनंद नहीं स्वरूपूतम आनंदम भूकते आनंद भूख आनंदमय ही स्वरूप का आनंद, ही आनंद, आनंद, में ही आनंद करता है किसके द्वारा चेतोमय वृत्ति चेतोमय वृत्ति चेतकार चैतन्य चैतन्यमय का चैतन्य प्रचुर का चिदाभा से वृत्ति अज्ञान के वृत्ति है चिदाभास विशिष्ट वही चेतों में कहा गया चैतन्य प्रचुर चीज जैसे भान होता है जैसे जल में प्रतिब दिखता है सूर्य का तो सूर्य चकमक जल दिखता है प्रतिम्ब दिखने से वृत्ति तो अज्ञान के है अज्ञान का परिणाम है वृद्धि फिर चिदाभास चै, चै, होने से चैतन्य प्रचुर लगता है आभाष होती थी चिदाभास जैसे भान होता है चिदाभ विशिष्ट अज्ञान की वृत्ति के द्वारा आनंद ब्रह्मस्वरूप भोग करता है ताेतोमय वृत्य चिताभासिष्ट जो वृत्ति अज्ञान के पिणाम वृत्तिरानंद भू किति योजना सा आनंदमय आनंद भोग आनंद आनंद भो करता है सुसुच्वस्था स्वरूप आनंद कर भो कर्ता है तो। एकी इस रहता नहीं रहता है अंत में नहीं रहेगा अज्ञान में रहेगा चैतन्य का प्रतिबंब तो में तो बुद्धि होगी अज्ञान, अज्ञान में, में चैतन्य का प्रतिब रहेगा तो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो समस्टि व्यस्टि विचार करने के प्रतिब तो बिंब का ही अज्ञान तो एक अज्ञान है उसमें बिंब का प्रतिबिंब होगा वो व्यस्टि समि क्या है विवक करेंगे तो व्य विषय करेंगे तो उसका नाम हो जाता है प्राज्ञ समिवी सर हो जाएगा व्यस्टि है नहीं व्यक्ति सुस्वी अवस्था में नहीं तो प्राज्ञ किसका नाम होगा ज्ञान तो तो अज्ञान उपाधि वाला कारण उपाधि वाला है कारण उपाधि सुस्वी अवस्था में है वो है वो उसके एक हो जाएगा ऐश्वर्य के साथ वो किन्तु अज्ञान उपाधि है अलग अलग जीव की सुस्वती अलग अलग है और एक मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं अज्ञान उपाधि कहे तो अज्ञान उसका नाम है अज्ञान उपाधि का उपाधिकार अज्ञान है तो चीदाभाष नहीं रहेगा तो जीव ही नहीं रहेगा जीव तो चीदाभाष ही वाच्य है चीदाभाष नहीं रहेगा ऐसा नहीं अज्ञान रहता है तो अज्ञान ही चैतन्य का प्रतिब रहेगा उसके द्वारा ही अज्ञान की वृत्ति के द्वारा ही आनंद का भोग होता है अज्ञान वृत्ति के बिना स्वरूपत आनंद का भोग कौन कर सकता है शुद्ध चैतन्य आनंद को भोग नहीं करेगा शुद्ध चैतन्य ही आनंद है। आनंद भोगने करने वाला आनंदमय तो आनंद में रहेगा ना वो तो आनंद में रहेगा तो ये चीजावास भी छठ आनंदमय इसमें जो ही भूत कहा गया है तद वाक्यगत से एकीभूत पद से अर्थ पद का अर्थ कहते हैं ज्ञानय मुख्ये विज्ञान मुख्य रूपयुक्तुना स लये नईकता सलये नईकता बहुत तंडुल पिष्टवत बहुत तंडुलेक् प्राप्तो यह पूरा विज्ञान में मुख्य रूप युक्त हो विज्ञान में प्रधान रूप से युक्त था अधूना स लय ने एकता प्राप्त और तो लय के द्वारा एकत्र तो को प्राप्त कर लिया बहुत अंडुल पिस्ट वो तो दृष्टांत दिया बहुत तंडुलों को पिस्कर करके पिस्ट बनाते है पिस्ट पीस हो गया किस दिन पूरा तंडूर अलग रहते हैं इष्ट हो गया जिसे एकत्व को प्राप्त कर लिया इस प्रकार पहले जो विज्ञान में मुख्य ही रूप युक्त आसित लय न एकता प्राप्त जागरण अवस्था में जागरण अवस्था विज्ञान में मुख्य ही विज्ञान में मनोमय प्राणमय मुख्य हो विज्ञान में प्रधान ही सूची में कहा गया स्वयं आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमयचुर्मय श्रोत्र पृथ्वीमय आपमय वायुमय आकाशमयस्तेजमय तेजो काम काम क्रोधमयो क्रोधमय इत्यादि की तरह कहा कहा गया गया मुख्य विज्ञान में पहले काम प्राणमय चक्षुर्मये श्रोत्र पृथ्वी जलरूपि वायुमय आकाशमय तेजो तेज भिन्ना तेज काम काम च काम क्रोधमय क्रोधमय कहत जितने वो आकार विशेष था सुशुचित अवस्था के पहले जागरण समय, में सब विशेष युक्त था अपना अलग अलग वृत्ति के साथ संबंध हो था अंतकोण में वृत्ति है परिणाम विशिष्ट होकर के तत्ता अंतकोण हो विषय भी हो तत्कार होकर के अपना था सै वधुना लय एकत्व तो को प्राप्त कर लिया जब विज्ञान लय हो गया सब कुछ लय हो गया उपाधि एक ही केवल अज्ञान रहा विज्ञानम उलय उपाधि से एकता एक गति एक प्राप्त हो गया उसमें तो बहु बहुत तंडुल पृष्ठत इसी प्रकार एक होता अलो अलो एक ही सुसूतस्तः प्रज्ञान घनता अलग अलग जो आकार थे सब लीन होकर के एक रूप हो गया वे आनंदमय है एकीभूत सुच्रूत तथा प्रज्ञान घनता गज्ञान घनत्व तो को प्राप्त किया एक प्रज्ञान घन अथवा प्रज्ञान घन शब्दार्थ माह प्रज्ञान का घन ज्ञान का घन कैसे कहते हैं प्रज्ञा पुरा बुद्धि भवत् भवत् प्रज्ञा बुद्धिथ घनुभवत घनोत घन हिमबिंदूना घन हिमिंदूना युद्धा प्रज्ञा बुद्धि भवत् घन बिंदु योगना यथा तथा यथा में तथा पूरा बुद्धिवृत्त प्रज्ञा घनु अभवत बुद्धिवृत्ति प्रज्ञान ज्ञान बुद्धि के परिणाम ही घटाकार बुद्धि पटाकार बुद्धि रूपाकार साकार ज्ञान है प्रज्ञा बुद्धिवृत्त अथवा घनु अभवत सब अंतन हो गया कि घन होगी एक होगी घनत्व हिम बिंदु नाम यथाउ से जल देश के बिंदु घन होते बिंदु जल हे घन हो जाते हैं इसी प्रकार घनत्व को प्राप्त कर लेते पहले ज्ञान अलग अलग उचंद तो एक घन हो जाता है पूरा का पूर्व जागृ प्रज्ञान शब्द ज्ञान ही ज्ञान हे घटादिगोचरा बुद्धिगोस्त अभव अभवन पूरा प्रज्ञान से का अर्थ पूर्व जागर जा या बुद्धि घट रूपाद ज्ञान जागर जाति में होता है अलग अलग ज्ञान बहुत होते हैं अतः अर्थ का अर्थ है अवस्था में घटाद विषय भावी घटादि विषय नहीं उनका इंद्रिय के साथ संबंध नहीं वो बुद्धिवृत्य सो घन हो गए घन त हो चिदरूपन एक रूप अभुत अभूत चिद एक हो बुद्धि विधि न हो गया तो चिदावा एक चिद्रूप रूप रहा तथा दृष्टान्त न घन यथा उदग दे से हिन्दना इदानीं प्रज्ञान घन शब्दाथ निरूपण प्रसंगाद आगत किंचिता प्रज्ञान घन श्रुक्ति शब्द उसका अर्थ निरूपण करते सम प्रसंग से आया कुछ कहते हैं तद घन साक्षी भाव साक्षी दुखा भाव प्रचक्ष लौकिका दुख वृत्तिपना तद घनम साक्षी भाव दुखा भाव लौकिका प्रच्क्षे ृत्तीनाम विलोपनाथ याव दुख वृत्ति विलोपनाथ तद घन दुखा भाव साखी भाव लौकि प्रचिश थे लौकि सामान्य लोग तार्कि न्याय वैशेषिक लोगों क्या कहते दुखा भाव प्रच्घन हो जाता है तो साक्षित्व है वेदांत में साक्षी कहा गया ये दुखा भाव प्रत्यक्ष विलोकनाथ जितने कार्य लोप हो जाता है इसे दुखा है। जो साक्षी भाव है साक्षित्व तो है वेदांत में उसको दुखा भाव कहते है यदि तम वेदांत से साक्षित्व नीधे मान प्रज्ञान घन समी साक्षी रूप से उसको कहते प्रज्ञान घन वेदांत में उसको लोग सामान्य लोग कहते सोच रहे दुखा भाव लौकिक है शास्त्र संस्कार रहित तार्किक हुए वैशे का है के लोग कहते शास्त्र जानने वाले दुखा भावम दुखा में दीर्घा भावम प्रत्यक्षते दुख के अभाव दुख अभाव कहते दुखा भावे क्यों तो तो तो कहते दुखा भाव या वो दुखी लोकनाथ जितने दुखाकार वृत्ति सब का लोक हो जाता है विलय हो जाता है बिलोपना लय हो जाता है दुख वृत्त सा जितने दुख वृत्त सबका लय हो जाता है इसलिए दुखा भाव शब्द से कहते हैं। ये साक्षी तो विज्ञान का जुखाना ही साक्षी रूप है दुखा ये प्रज्ञान घन शब्द से साक्षी रूप का साक्षी के ऊपर विचार करने पर कहीं कहीं भेद बताया जीव साखी ईश्वर साखी भिन्न भिन्न करके तो कहीं कहीं कहा साक्षी एक ही साक्षी एक होने पर भी परमाणता के साथ साक्षी का तादात्म्य हो करके ही सुख दुख अनुभव होता सुख दुख का अभिमान होता है क्यूँकी जागृत काल में भी जो सुख दुख अनुभव होता है सुख दुख का साक्षी को होता है साक्षी भाष्य है राज्य में सर्प ज्ञान होता है वो साक्षी के द्वारा राज्य में जो सर्प ज्ञान है अंतकरण बुद्धि नहीं है। साक्षी तो के द्वारा के पदार्थों का ज्ञान होता है सपन दृश्य का भी साक्षी के द्वारा सुख दुख का भी साक्षी के द्वारा ज्ञान होता है तो शंका यदि एक साक्षी मानेंगे एक को सुख दुख हुआ एक सर्प देखा सबको को ज्ञान हो एक को सुख हुआ तो सब को सुख हो जाए एक साक्षी मानेंगे तो भिन्न भिन्न साक्षी मानेंगे तो आपत्ति नहीं है एक साक्षी मानेंगे तो आपत्ति होने पर भी उसका भाग होता है जो सुख दुख का अनुभव कर, करता है तो साक्षी, और प्रमाता उसको कहता है हम सुखी दुखी प्रमाता सब भिन्न भिन्न है अंतगोण अलग अलग है अंत घना उच्च चैतन्य तो प्रमाता भी भिन्न भिन्न ही प्रमाता साक्षी का तादात में होकर के ही होता है अहम सुखी साक्षी को अलग है प्रमाता कोई अलग है ऐसा भाव नहीं होता है जो सब लगता है अहम सुखम अनुभव आमी वो साक्षी कहता है प्रमाता कहता है प्रमाता साक्षी नहीं कहता है तो प्रमाता का साथ साक्षी के साथ तादात में होकर के अहम सुखी दुखी से अनुभव होता है प्रमाता भिन्न भिन्न होने से वो भिन्न भिन्न हो गया जिस प्रमाता के साथ साक्षी का तादात में होगा वही सुख का अनुभव करता है अभिमान करता है अन्य प्रमाता नहीं करते फलकार तो नहीं होने से जिससे जिसके साथ तादात में होगा वही केवल अभिमान करता है ये हो गया अभी प्रज्ञान घन शब्द कहा साक्षी रूप चेतो मुख्य शब्द है मानवी को भी उसका अर्थ करेंगे तो।